ष नो वि नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय प्रत्यक्ष ब्रह्मासीमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष वे सत्यं वदिष

तमत तद्भरमो अवतु अवतो भक्ता ओ शांति शांति शांति ओ सहनावत सहन भुन को सह वीर कलभा वह

तेजस्विनावितमस्विषा ओ शांति शांति शांति ओंदसा मृषभ विश्व छंदभ्यमृता भोग

मे दयास्ुण तो अमृतसारण शरीर मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्मा कर्ण भूरिविश्व

ब्रह्मण कौशया पिहत मे गोपाया शांति शांति शांति ओ अहम वृक्ष से लेरिव कीर्तिपृ ओ

पवित्रभाजिने वृतमस्मे नग सव सुधा क्षिता शो वेदचन ओ शांति शांति शांति

मोबाइल आप है नहीं मोबाइल आप कर ये मैं बन कर करो ये क्या

बाहर ही कल तक आपने देखा क्या विषय ही प्राग्ञ है इधर

विषय को प्राग्ञी लेना ऐसा स्पष्ट है गीता भाष्य में है ना बाद में हमने देखा विषयी प्राग्ञ स्पष्ट जानता है वो जगत से अलग है जगत उससे अलग है दोनों बोलना पड़ेगा एक कारण है है ना

दोनों परस्पर अलग है कुछ भी संबंध नहीं है तो भी ये भी जानता है वो जानता है, नहीं जानता ऐसा नहीं है है ना तो भी उठते ही शरीर को अपने में अध्यास करता है, है ना और उसके साथ वो भी बोलता है ये उस समय में क्या था

थोड़ा भी मैं नहीं जानता हूं ऐसा बोलता है है ना मैं था इतना सामान्य ज्ञान है मैं क्या था नहीं जानता है ना देखो उसमें मतलब उठने के बाद बहिष्प्रज्ञा में अध्यास किस प्रकार का है हमने बोला है आज बहुत मुख्य एक बात को बोलता हूं है ना इसलिए

इसको फिर एक बार बोलना पड़ेगा बहिष्प्रग्नि जो है प्राग्ञी के बारे में क्या बोलता है विषय बना दिया ना उसको कैसा बना दिया पूछा कुछ नहीं जाना मैं सुख से सोया बोलता है। किंच दबे दिशम सुखम आम अस्वाप बोलता है।

बहुत सावधानी से सुना किसके बारे में बोल रहा है प्राग्ञी के बारे में बोल रहा है, है ना अभी देखो ओ प्राग्ञ का वर्णन कैसा कर रहा है पूछा मैं कुछ नहीं जाना ऐसा बोला सुख से सोया ऐसा बोला अभी ये मैं कौन है

इस वाक्य में जो मैं है वो क्या है थोड़ा ध्यान से करो विश्लेषण करो मैं मतलब जो उठा जगह है वह है वो ही है मैं उस समय कुछ नहीं जाना ऐसा कहा कैसा कह रहा है मैं जानने वाला हूं

उस समय इस समय भी जान रहा हूं सब कुछ सब कुछ है मैं जानने वाला ही हूं लेकिन उस समय क्या हुआ मैं कुछ नहीं जाना ना यह सब कुछ है ये नहीं है ऐसा नहीं है, है लेकिन मैं नहीं जाना क्यों

बुद्धि काम नहीं करता था ठीक है ना यही है ना मन में भाव इसका मतलब क्या है अपने आप को कैसा समझ रहा है मैं हमेशा जानने वाला हूं वहां पर बुद्धि का संबंध न रहा, रहा। इसलिए मैं नहीं जाना है ना अभी

इसमें अध्यास है या नहीं देखो इस वाक्य में मैं जो बोल रहा है उसमें अध्यास है या नहीं क्या बोलते हैं hey, hey, hey, hey, hey. है किस प्रकार से है देखो मैं जानने वाला जो जा सब कुछ है मैं जानना जानने वाला उस समय मुझे कारण नहीं था इसलिए मैं नहीं जाना इसलिए मैं हमेशा जानने वाला हूं मैं तो ज्ञाता हूं

ऐसा ही है ना इसका मतलब अध्यास है है ना अभी जानने वाला है वहां पर बुद्धि का संबंध भी नहीं है इसलिए वो क्या जान सकता था अर्थापति बोलता है ना ऐसा देखो अभी क्या बोल रहा है ये सब कुछ है मैं नहीं जान

जानता था उस समय बोला उस समय के दृष्टि से देखो ये सब कुछ है ऐसा कैसा बोला प्रश्न समझ आ रहा है बहुत सावधानी से बुद्धि नहीं है वो नहीं उस समय उस दृष्टि से देखो ये सब कुछ है लेकिन मैं नहीं जाना क्यों नहीं जान सका क्योंकि वहां पर वो बुद्धि नहीं था इंद्रिय नहीं था इसे नहीं जान सका

ऐसा बोल रहा है। अभी अर्थापत्ति से देखो वहां जाकर देखो वहां जाकर देखा तो और कुछ है ऐसा वहां पर और कुछ न रहने पर भी न भी रह सकता है उस समय रहना ही ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वहां पर कुछ रहता है इसके लिए प्रूफ नहीं है उठने के बाद प्रूफ है

सब कुछ रहता है उस समय तो प्रूफ नहीं है इसलिए वो अर्थापत्ति से क्या बोल सकता था ऐसा भी बोल सकता था विश्लेषण करके क्या करना देखो मैं चुप मैं कुछ नहीं जानकर रह भी सकने वाला मैं क्या हूं कुछ भी न जानकर कर रह भी सकता हूं मैं

होते हुए भी रह सकता हूँ ऐसा बोला ऐसा को। क्योंकि वहां पर मुझे प्रूफ नहीं है और कुछ था ऐसा प्रूफ नहीं है है ना अभी जो स्टेटमेंट कर रहा है वो गलत नहीं है ऐसा ऐसा ही रखो

मतलब क्या है वो सब कुछ है लेकिन मही नहीं जान सका है ना ऐसा बोल रहा है वो कैसे कह सकता इसलिए इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ ना इसलिए अर्थापत्ति को देखो ऐसा मैं कह रहा हूँ सब कुछ है नहीं। मैं नहीं जाना क्योंकि बुद्धि नहीं था उस समय ऐसा कहा है, है ना और कारण कुछ भी होने दो

बुद्धि नहीं रहा इसलिए मैं नहीं जान सका बोला अभी क्या है बुद्धि नहीं रहा इसे बुद्धि न रह कर भी मैं रह सकता हूं ऐसा एक पॉइंट हो गया दूसरा क्या है बुद्धि जब नहीं रहता है तब ज्ञाता भी न होकर भी रह सकता हूं ऐसा कर सकता है अर्थापति से ठीक है अभी इसका मतलब क्या है ओ बुद्धि बिना बुद्धि भी, भी मैं रह सकता हूं

मैं ज्ञाता न होकर भी रह सकता हूं ऐसा समझा उस समय ओ मेरे से अलग कुछ ना कुछ रहना ही है ऐसा कुछ नहीं है बेटी ओ कुछ ना कुछ रहना है इसको ये सिद्धांत नहीं है वहां पर वेरीफाई नहीं हो रहा है भी हो भी सकता नहीं भी हो सकता

सकता सकता है बोल सकता है इतना बोल इसलिए मैं ज्ञाता न होकर भी वही रह सकता था मैं रह सकने वाला हूं इतना ही समझा ऐसा रखो अब ये क्या इसका तब क्या होगा मैं ज्ञाता न होकर भी रह सकने वाला हूं वो मैं हूँ ऐसा समझा तब क्या होगा

उसमें ज्ञातृत्व तो नष्ट हो गया उसका मतलब क्या है अध्यास नहीं क्या समझ रहा है Are you able to follow? मैं ज्ञाता न कर भी रह सकता हूं ऐसा समझा तब उसका मतलब क्या है आत्म तत्व ही है है ना इसलिए अभी अध्यास उड़ गया है, ना? अध्यास नहीं है

अध्यास नहीं इसको समझते ही मैं ज्ञाता न होकर भी रह सकता हूं ऐसा बोलते ही अभिज्ञा नहीं है क्योंकि वही आत्मतत्व है वही आत्मतत्व है समझते ही ये सब कुछ कहां से आया मैं जागृत में जो देखा वो सब कुछ कहां से आया पूछा अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। शास्त्र बोल रहा है शास्त्र क्या बोलता है आत्मा से यही आया

सब कुछ इसलिए मैं आत्मा से अलग नहीं हूँ एक बात की जरूरत है क्या उदाहरण के लिए जैसे मेरा ग्वालियर में घर है मैं यहाँ आऊँ तो भी वहाँ रहेगा ही ना मैं जाऊंगा तो भी रहेगा तो वहाँ वस्तु तो रहती है ये बात तो समझ में आ सकती है ना जी हाँ।

Follow carefully. I am फॉलो केयरफुली आई है सेंटेंसेस इन वे मैटर वे अभी जागृत काल में क्या बोला उसके बारे में मैं कुछ नहीं जाना मैं सुख से सोया ऐसा बोला है ना क्यों कुछ नहीं जाना ऐसा मैंने पूछा बुद्धि संबंध नहीं रही है

इसका ये सब कुछ है लेकिन बुद्ध समझ नहीं था इसलिए मैंने नहीं, नहीं जाना इस स्टेटमेंट में अध्यास है है या नहीं इसका फॉलो करो मैं जानने वाला ही हूं बुद्धि जब नहीं है मैं तब नहीं जान सकता हूं है ना इसलिए मैं जानने वाला मैं ज्ञाता ज्ञातृत्व मुझे

कैसा तो भी सिद्ध हो है ऐसा कुछ जान रहा हूं इसलिए मैं ज्ञाता हूं यह कारण नहीं है इसलिए मैं ऐसा हूं अध्यास है ज्ञातृत्व में अध्यास है ठीक है अभी प्राज्ञी के बारे में जो बोला उस स्टेटमेंट को ले लो मैं कुछ नहीं जाना ये कुछ नहीं जाना विश्लेषण करके ये सब कुछ मैंने बोला अभी ऐसा कुछ है मैं नहीं जाना इत्यादि इत्यादि लेकिन स्टेटमेंट ले लो

स्टेटमेंट क्या है मैं कुछ नहीं जाना सुख से सोया अभी मैं अर्थापत्ति से औरे कर, कर सकता हूं इसको इसी स्टेटमेंट को क्या है मैं विषय नरने पर भी सुख से रहने वाला हूं अच्छा। एक पॉइंट सिद्ध हो गया ना थीक। थीक। इसे विषय से मेरा आनंद को कुछ संबंध नहीं है यह पक्का हो गया है ना

दूसरा क्या है मैं बुद्धि न रहा इसलिए सब कुछ नहीं जाना ऐसा वो दिमाग में रखा है वो नहीं बोला लेकिन अर्थापत्ति से मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या उस समय कुछ नहीं कुछ रहा इसको प्रूफ वो उधर नहीं है उधर नहीं है इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूं मैं ज्ञाता न होकर भी रह सकता हूं ऐसा व्यर्थ कर सकता है अर्थापत्ति से

स्पष्ट हो गया ना अब इसका मतलब क्या हो गया विषय संबंध कुछ नहीं चाहिए मेरा स्वरूप ही आनंद है, और मैं ज्ञाता नहीं है यह अर्थ भी निकल सकता है इस वाक्य से अर्थापत्ति से है ना अब यह अर्थापत्ति से अर्थ को निकाला आपने आपको समझा आत्म बन गया है ना ये आत्म बन गया

क्या अभी ये जो अर्थ निकाला ये ठीक है या नहीं उसको वेरीफाई करना है ना वो मोटापन है उसको देखा बाद में प्रूफ होता है ना इसलिए प्रमाण क्या है पूछा <laughs> श्रुद प्रमाण पूछो तब जगत के बारे में क्या बोल रहा है ये सब कुछ मैं ही हूं बोल रहा है अरे सब कुछ मैं ही बोल रहा है इसलिए

ओ अर्थापति से क्या अर्थ निकला आगम प्रमाण के आधार से मेरे से आला कुछ नहीं रहा इसलिए मैं कुछ नहीं समझा अभी ज्ञान हो गया ना समझा मतलब

मैं में सुषुप्ति में जो प्राग्ञ है वो असल में ब्रह्मी है आत्मा ही है लेकिन नहीं जानता हूं ऐसा जो है वो एक ही अड़चन है वहां पर इसलिए उसको और एक अलग नाम है प्राज्ञ ऐसा नहीं तो आत्मा ही बोल रहा हूं उसको सुषुप्ति में जो बचा है वो आत्मा ही है प्राग्ञ परमेश्वर मांडव की भाष्य है

परमेश्वर लेकिन मैं नहीं जानता हूं ऐसा है इसलिए वो जीव है है, इसलिए उसमें ज्ञातृत्व कर्तृत्व भोग को रखकर शास्त्र भी उसको विधि करता है समझा आपको इसलिए वो सुषुप्ति में प्राज्ञ जो है

उसका वो कैसा इतना सूक्ष्म बोलता है ना वो ये है ना हाँ धार ये धार के ऊपर जैसा वहां पर क्या है ऐसा है वो अविद्या को रहा तो वह प्राग्ञ है लेकिन सब कुछ आत्मा के लक्षण ही है मैं नहीं जानता इतना ही है जान लिया इधर हो गया

हाँ? Forward, हाँ? जगत भी हो जाता है ना, ठीक है इसलिए ठीक है the, I mean, the, kind of नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वहां पर भी क्या है वो आगम प्रमाण से देख रहे हैं है ना

इसलिए जगह अवित तो कल्पित है ऐसा हमारी तिर में निश्चय नहीं कर सकता हम बुद्ध है हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में आगम पर मारते देखो आगम क्या बोला आत्मवेदम सर्वम बोला है ना आत्मवेदम सर्वम जब बोला तब मुझे वो अभी तब कंफर्म हो गया मैं क्यों कुछ नहीं जाना वो समय क्योंकि सब कुछ में ही

इसलिए मेरे अलग को हाई तो कुछ जान सकता हूँ मेरे से कुछ अलग नहीं था इसलिए मैं ही आत्मा रहा यानी जगत का जो कंसेप्ट बाधित हो गया पूरी तरह से ठीक है हाँ मिथ्या वो क्यों बोल रहा है जब जगत है उसको मिथ्या आप क्यों बोला

क्या जी <laughs> <जीज़े गए>। <laughs> सही है इसलिए शास्त्र प्रमाण को देखो आपका कंक्लूशन क्यों करते हैं आप आत्मा ने तुम सर्वम जब बोला

तो उसका मतलब क्या है मेरे साला कुछ नहीं जानने के लिए जानने की क्रिया कब होता है जी ज्ञाता तो नहीं तो नहीं इसलिए यहां पर वो देखो अध्यास किस प्रकार है शंकराचार्य बताने वाले

थोड़ा ऐसा असाई देखकर एकदम विद कॉन्सेंट्रेशन देखा मार हो जाती है सब कुछ क्या शंकराचार्य आत्मा ही एकदम सर्व समझ में आ रहा है देखो मैं प्राग्ञी को रखने से मुझे कितना फायदा हो गया समझ में आ रहा है इसलिए

यहां पर जो है ये प्राज्ञ का स्थान जो है बहुत विचित्र है बहुत विचित्र है आत्मा ही है लेकिन नहीं जानता इसलिए समझाने के लिए प्राज्ञ को रखा है इसलिए एक प्रकार से है इस ईश्वर से देखा तो अजीब है उस शोर से देखा तो आत्मा है

इस ईश्वर से कब देखना छोड़ देते हैं छोड़ना पड़ता है विद्या आ गई जब विद्या आ गई तब ईश्वर से देखने का बात ही नहीं है स्पष्ट हो गया आपको है ना इसलिए अभी क्या बचा है देखो

आगम प्रमाण से यह भी क्या क्या है आगम प्रमाण से सब कुछ आत्मा ही है आत्मवेदम सर्वम इसको हमने जाना आत्मवेदम सर्वम जानने के बाद मैं आत्मा ही हूँ यह सब कुछ मैं ही हूँ ऐसा जानने के बाद

अभी जगत है ही नहीं अच्छा जगत हई ही नहीं इसका मतलब क्या है उसको देखो जगत है ही नहीं इसका मतलब क्या है आत्मा ही है सब कुछ आत्मा ही है इसका मतलब क्या है को पूछ रहा ये विकार को नहीं देख सकता है ऐसा नहीं है विकार को देखना प्रकृति का काम

क्योंकि एक ही प्रकृति विकार भी हुआ विकार को देखने वाला कारण भी हुआ उसको समझने वाला बुद्धि भी हुआ एक ही प्रकृति समझेंगे ना अभी ये काम तो होता ही रहता है जैसा प्रकृति में काम होते रहने पर भी ईश्वर ईश्वर ही है

प्रकृति में काम हो है, इश्वर, इश्वर है, है, रहा है इसलिए ईश्वर ईश्वर नहीं है ईश्वर को भी अज्ञान है ईश्वर बदल रहा है ऐसा कोई बोलता है प्रकृति ईश्वर का ही है जी है ना प्रकृति में बदलाव हो रहा है क्या ईश्वर को अभी ईश्वर को अज्ञान है ऐसा कोई बोलेगा प्रकृति बदलता है वो जानता है उसको ये प्रकृति बदल रहा है मैं ये जानता है इसलिए देखो प्रकृति है

प्रकृति बदल रहा है ऐसा रखकर हम जब बात करते हैं तब मैं उससे अलग हूं मैं ईश्वर हूं और प्रकृति है ये दोनों अलग अलग है लेकिन देखो ईश्वर से मैं देख रहा हूं जगत की ओर से ये सब कुछ है है ना ये आत्मा है

ये अलग है क्योंकि उसमें कुछ नहीं है तभी तो साक्षी सब देख रहा है साक्षित्व तो हम बोलते हैं इसको रखकर बोलते हैं ना मतलब कार्य की दृष्टि से हम देख रहे हैं ईश्वर को साक्षित को बोला अभी ईश्वर की दृष्टि से देखो ईश्वर की दृष्टि से देखा तो सब कुछ वही है उसका उसको उसको छोड़कर कुछ आइए नहीं

समझ गए ना इसलिए भी भाष्यकार द्विचंद्र ज्ञान को क्यों क्या क्या दृष्टांत दिया है इस दृष्टांत को क्यों दिया है देखो अभी साधक क्या समझना अभी देखो आत्मा तत्व को जान रहा है जान रहा है उसमें रास्ता में है जान रहा है अभी लेके प्रश्न होता है ठीक नहीं समझा है पर विकार देख रहा है ना

ना थे ना ऐसा बात कर रहा है करते समय देखो ये प्रपंच विलय बोलता है शास्त्र क्या बोलता है आत्मा के बारे में बोलता है नज्ञन् बहिष् प्रज्ञनो प्रज्ञन प्रज्ञान घनन्न प्रज्ञा प्रज्ञा

अदृष्ट्यवहार्यम अग्राह्यम लक्षण चिंतम्यपदेश्यमेकात्मसारम प्रपंच उपशमम शात शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते आत्मा विज्ञेय आत्मकर्ण क्या कैसा हो रहा है ना प्रज्ञ स्वप्ने कि वाला नहीं है न बहिष्प्रज्ञप्रजागृत में रहने का नोतः प्रज्ञ नींद जाते समय बीच में ये भी है वो भी है

वो भी नहीं है न प्रज्ञानगण सुशुद्धि में रहने वाला नहीं है न प्रज्ञम वो ठीक सबसे समझने वाला नहीं ना अप्रज्ञम वो जड़ नहीं है अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता अव्यपदेश

एकात्म प्रत्यय सारम मतलब क्या है प्राग्ञि में अंतप्रज्ञे बहिष्ठ प्रज्ञ तीनों में समान रूप से है ये सारे यहाँ पर प्रत्यय है ना और जानक इसके बाद में भी प्रत्यय है लेकिन ये प्रत्यय क्या सार है प्रत्यय नहीं है एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंच उपशम शांतम शिवम अद्वैतम

चौथा है है ना अभी बोलते समय अभी क्या हो रहा है नहीं है नहीं है नहीं, है, नहीं बोल रहा है लेकिन सब कुछ है ना ऐसा पूछ रहा है वो आप आ गया बहुत नजदीक आ गया इधर सब कुछ है ना देखो ये ये ही चंद्र है और आप दूसरा ऐसा देख रहे हैं

क्यों देख रहे हैं आत्मा में विकार नहीं है जगत में विकार है है ना आप जगत आत्मा ही है ऐसा भी बोल रहे हैं इसलिए जगत आत्मा ही है जब बोला क्या आत्मा विकार के साथ है विकार के साथ नहीं है विकार के साथ रहे नानात्म हो जाएगा

लेकिन उसमें तो बिल्कुल नहीं है सिर्फ ही मैं क्या करना बोलो अच्छा हा क्या करना विकार के द्वारा जिस नानात्व तो को देख रहे हैं यह अविद्याल्पित है यहां अविद्या पर वहां अविद्याल्पित क्या है नानात्व तो को ही स्वतंत्र रूप से देखा तो अविद्या है

नानात को स्वतंत्र रूप से जब देखा अविद्या इसलिए स्वतंत्र ही है वो जिस विकार को देख रहे वो विकार भी आत्मा ही है ऐसा आपने समझा मतलब आत्मा एक ही बच जाता है मतलब क्या है आप अविद्या को छोड़ रहे हैं मतलब आत्मा से अलग कुछ ना कुछ है इसको

निराकरण कर रहे हैं इसका मतलब क्या है विकार रहने पर भी आत्मा ही है ऐसा समझ रहे हैं समझ गया ना अभी घड़ा जो है घड़ा ही ऐसा समझा ठीक है अब व्यवहार में नहीं मिट्टी ही ऐसा समझना गलत है

क्योंकि घड़क आकार भी मिट्टी ही है महर्षि क्या कहता है सुनो क्या कहता है इसका आकार भी कारणस्यात्म भूत कारण का ही है कारण की कारण ही है क्योंकि अनात्म भूत अना

मतलब उसमें मिट्टी ही न रहा तो इस आकार नहीं खड़ा हो सकता नहीं आ सकता है मिट्टी रहने से आकार आ रहा है नहीं तो नहीं आ सकता है ना इसलिए आप जिस घड़ा घड़ा ऐसा बात कर रहे हैं घड़ा घड़ा नहीं है घड़ा ऐसा बोला केवल शब्द बुद्धि है

घड़ा ऐसा एक शब्द है घड़ा एक बुद्धि है वहां पर नहीं है वस्तु नहीं है घड़ा जो बोलते हैं विकार नहीं है ऐसा नहीं बोल रहे है इसको याद रखो विकार बोलते ही रूप से हम आंख के विषय है ये तो ठीक है लेकिन बुद्धि को विषय नहीं होना ज्ञान को विषय नहीं होना

ज्ञान के लिए विषय क्या हो सकता है जो विषय हमेशा है वो ही हो सकता है जो नहीं है देखो जी आपके अंदर एक शब्द बुद्धि है क्या मैं उसको जान सकता हूं शब्द बुद्धि आप में है लेकिन वो विषय नहीं है इसलिए मैं यही नहीं जान सकता है ना?

विषय और शब्द बुद्धि में फर्क क्या है देखो ओ शब्द बुद्धि विषय को ही विकार को पकड़कर स्वतंत्र रूप से देखा सिर्फ शब्द बुद्धि तत्व तो क्या साथ देखा वो तत्व तो ही है। समझ रहे हैं आपकी नजदीक ही जाती है ना शब्द उसी को बोल रहे हैं ना ये कहते वही है मिथ्या है

कल्पित है पूरा पूरा ये ये कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं है शब्द बुद्धि जो है उसी को स्वतंत्र रूप से देखा तो मिथ्या ही है कल्पित ही है उसी को बोलता है विद्या कल्पित है ना शब्द बुद्धि कब बोलता है ये जानने के बाद भी उसका प्रयोग तो होता है

अभी देखो भगवान के बारे में क्या बोल रहा है सर्वाणि सर्वाणी रूपाणी विचित्य धीर नाम या नहीं इसका मतलब क्या है सर्वाणी रूपाणी विचित्य ऐसा अलग अलग करके वो धीर जो है क्या क्या नामानिकवा उसको नामकरण किया देखो बाद में अभिवधन्य दासको बुला रहा है ऐश्वर्य है

पहाड़ है यह नदी है यह समुद्र है सब बोल रहा है तो उसको अज्ञान है धीर है? है उसमें। लेकिन इसका मतलब क्या है वो कारण के साथ आप जब विकार को देखा आप विद्या को न बिगाड़ के इसको प्रकृतिक कार्य हिस्सा पहचान सकते हैं विद्या नहीं बिगड़ता उधर

समझिए प्रपंच अविद्या है अविद्या है अविद्या तो तो को आ, आप प्रपंच किया चला गया गया खत्म हो तो प्रपंच मतलब कारण से अलग

उपशमन कर ठीक है कारण से अलग जिसको बोला उसका उपशमन होना है। उसका उपशमन होना गया अभी देखो भाषाकार क्या कहते हैं ये बहुत लंबा है देखो बोलता है ब्रह्म स्वभाव ही प्रपंच न प्रपंच स्वभाव ब्रह्म

क्या है देखो ब्रह्म स्वभाव ही प्रपंचहा प्रपंच ब्रह्म स्वभाव वाला है प्रपंच ब्रह्म स्वभाव वाला है मतलब क्या है ब्रह्म ही ब्रह्म है वो लेकिन न प्रपंच स्वभाव ब्रह्मा जब प्रपंच बोला वो ब्रह्म स्वभाव ही प्रपंच जब बोला तब उसका मतलब क्या है हम विकार को देख रहे हैं लेकिन तत्व तो ब्रह्मी है

इसका मतलब ऐसा है न प्रपंच स्वभाव ब्रह्मा मतलब क्या है विकार को देखा ना ये विकार उसमें नहीं है घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है लेकिन मिट्टी घड़ा से अलग है इसी को बोल रहे हैं है ना तेनामरूप प्रपंच प्रविला

ब्रह्म तत्वावबोधो भवती नाम रूप प्रपंच प्रबिला जो है उसका प्रविलापन होना है उसके द्वारा ब्रह्मतत्व अवबोधो भवती ब्रह्म तत्व समझ में आता है है ना अत्र पूछा मै हम पूछते हैं ना क्या पूछते हैं वहां पर प्रश्न क्या है

ओ प्रपंच विलय जो है वो क्या विधि है वो करो ऐसा बोलने वाला नियोग बोलता है उसको ऐसा करो ऐसा इंस्ट्रक्शन है क्या प्रश्न समझ पा रहे ओ प्रपंच का उपशम करो प्रपंच परिवहन करो ऐसा क्या विधि बोल रहा है कुछ ना कुछ करने का है इधर ऐसा पूछा अत्र वृक्ष वहां

कोम प्रपंच बलियो नाम प्रपंच बलिय मतलब क्या है जी प्रताप संपर्क कर्तव्य घी घाढ़ा बन गया है सॉलिड हो गया है वो आप के ऊपर रखो तन में वो सब कुछ उबालता है बाद में चला जाता है कुछ नहीं रहता खत्म हो जाता है

है ना उसी प्रकार इधर भी कुछ है ऐसा कुछ ना कुछ करो चला जाता है तो जगह चला जाएगा उसको हैं ये आ, ऐसा चला जाता है वही प्रपंच फिर आप ऐसा रखा है तो आहोस्वित अथवा हा? एक चंद्रे तिम्र कृत अनेक प्रपंच विद्या ब्रह्मणी नाम रूप प्रपंचो विद्यापर विद्यापरित

द्विचंद्र का शांति दे रहे एक चंद्रे चंद्र तो एक ही है लेकिन तीव्र कृत उसमें दोष है, अनेक ओ इसरे, अनेक प्रपंचवत हैपंच ब्रह्मणी एक ही ब्रह्म है उसमें नाना तो प्रपंच को प्रपंच का को तो आप देख रहे हैं वो कैसे क्यों देख रहे हैं अविद्या अविद्यात है

प्रपंचो प्रवल प्रवित उसको उस प्रपंच जो है अविद्यात जो है नाना को जो देख रहा है ब्रह्म ही है तो ही आप देख रहे हैं ब्रह्म को छोड़कर नहीं है ब्रह्म है लेकिन आपके दोष से उसको देख रहा है देखो जी आसान से समझ सकता है आप ऐसा रखो ऐसा रखो जी इसको देखो वहां पर दो दिखता है

उसको देखो यहां पर दो दिखता है है या नहीं, नहीं? जी वही देखने से एकत्र प्राप्त होता है समझ आ रहा है नहीं दृष्टांत पर वेदांत तक तो नहीं जाने की जरूरत नहीं है यही देखो मैं दो अवस्तु है यहां पर इसको देखा तो वो दो दिखता है उसको देखा तो ये दो दिखता है दो कौन सा है अभी है ना

इसलिए यहां पर क्या है मेरा नजर जहां रहना उधर नहीं रहा ओ वहां पर जहां नहीं रहा वहां पर द्वित्व दिखता है यार फोन है उसी प्रकार यहां पर ब्रह्म भी है विकार भी है लेकिन आपका नजर विकार के ऊपर ही है इसलिए ब्रह्म दो दिख पड़ा

ब्रह्म को ही देखा तो ये नहीं होगा नहीं ना इसलिए ऐसा करना है क्या इसलिए क्या ओ घा घी को नष्ट करना जैसा है नहीं तो विद्या से प्रबलाप करना दोनों में क्या है पूछा ओ पहला लिया आपने तत्ति तब्यमो यपंचो देहादक्षण आध्यात्मिको भाष्य पृथ्वी आक्षण प्रबलापितुच्चे

अभी देहादक्षण प्रपंचो देहादलक्षण आध्यात्मको बाह्य चेहादि है बाह्य जगत् है उसको इस प्रकार गाढ़ाघी के द्वारा नियोग से मतलब ऑर्डर से बैर्डर प्रबुल ऐसा कहा स पुरुषमात्रे शक्य प्रबुला कोई वो पुरुष इसको नहीं कर सकता नहीं कर सकता ये तत्णे उपदेश स

ऐसा प्रबलापन करो ऐसा जो नहीं हो सकता है उसको बोल रहा है शास्त्र क्या शास्त्र जी शास्त्र ऐसा कह सकता है जो करना असाध्य वो उसको बोल सकता है क्या हमेशा याद रखो ये शास्त्र तो बोलता है जो हम नहीं कर सकते जी। ये नहीं कर सकते वाला चीज शास्त्र बन सकता है नहीं

इसलिए ऐसा मत बोलो ये एक आदि मुक्त इधानी पृथ्वी आदि आदि इति पृथ्वी शून्य जगत भविष्यत ऐसा ही नहीं हट से ने बोला ऐसा ही बात है ऐसा बोला तब क्या है ओ कोई ना कोई तो मुक्त बन गया अभी प्रपंच वेली करके ही मुक्त होना है इसलिए अभी आप, आप, आपके प्रकार प्रपंचवेली का मतलब आप जो भी कर वही है तो

तो वो प्रबुल किया यही है वो कर चुका है प्रोले अभी क्या होना ये जगत नहीं रहना ये शरीरा जगत तो पृथ्वी कुछ नहीं रहना अभी रह रहा है इसका मतलब क्या है का मतलब वो नहीं है प्रबली का अर्थ वो नहीं हो सकता समझ आ रहे हैं नहीं तारे

थोड़ा सा पहले जाता जो हाँ। प्रपंच विलय करो तो प्रपंच प्रपंच विलय विलय करो करो ऐसा नहीं बोल रहे क्या ये जी, करो, ठीक है जी उसमें प्रपंच विलय का मतलब क्या है पूछ रहा है। अभी वो एक बोलता है पूर्व पक्ष वाला क्या बोलता है वो उसको नाश कर लेना

ऐसा बोले तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि आप मुक्त तो प्रपंचवली करना ही है आप जिस प्रकार कह रहे हैं उसको ऐसा ही किया तो अभी जगत नहीं रहना लेकिन रह रहा है इसलिए आपका प्रपंच विरोधी नहीं है वहां का मतलब आप जो कह रहे हैं वो नहीं हो सकता बाकी क्या है

सिर्फ ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान, थीक। ज्ञान से ज्ञान से से ये कि वो विधि नहीं होगा होगा वो ज्ञान से विधि से नहीं विधि का विषय नहीं है ज्ञान ज्ञान से से क्या है है मतलब क्या विकार नहीं दीख पड़ना ऐसा नहीं है आंख को विकार को दीख पड़ना इसमें प्रकृति का कार्य है विकार रहने पर भी ब्रह्म ऐसा समझो यही है जय

ब्रह्मणी अनेक प्रपंचवत ऐसा है ना अनेक प्रपंचवत मतलब क्या है देखो जी एक ही मिट्टी सौ घड़े जैसा दिख रहा है या नहीं इसलिए आप सौ है ऐसा बोला कौन सा है सौ घड़ा का आकार है लेकिन मिट्टी तो एक ही अभी भी अभी भी

जब घट के रूप में दीख पड़ रहा है तभी तो एक ही मिट्टी है उसको बोल रहा है अभी हमेशा याद रखो ब्रह्म उपादान कारण इसको न छोड़कर न छोड़कर ही बोल रहा है ना इसलिए अभी

अथ अवद्याध्यस्त ब्रमण येकपंचो प्रपंचो विद्यालातविया ब्रूया त अवद्यापंच प्रतख्या आहित्रिहांपरहि अविद्यास्थप्रपंच

प्रत्याख्यान उसको निराकरण करके निराकरण करके मतलब क्या है विद्या बोल रहे उसको याद रखो विद्या मतलब क्या है ओ जिसको आप अलग देख रहे हैं वो अलग नहीं है वो ब्रह्म ऐसा समझो है ना जैसा आंख को ठीक करने से एक ही चंद्रा हो जाएगा उसी प्रकार बुद्धि में अविद्या है तिमेरा

उसको हटा दिया तब क्या है ये एक ही दिख पड़ता है विकार रहने पर भी एक ही दिख पड़ता है आंख पड़ हाँ। को दृष्टि में रखकर बोला समझ रहे ना अभी मैं ऐसा नहीं बोलना विकार है ही नहीं ऐसा ही बोलना यह ठीक है लेकिन उसको लोग पागल पंचा अर्थ कर रहे हैं

जोड़ना पड़ता है उस वाक्य को क्यों जोड़ना पड़ता है आप ही सुन लो ज्ञानी को जिसमें अविद्यासा देखता है विद्या ब्राह्मण सुबाक है देखो विद्याभिन संपन्न ब्राह्मण को भी देख रहा है गवि को भी देख रहा है हथिये को भी देख रहा है सब कुछ देख रहा है चंडाल सबको देख रहा है

से देख रहा है लेकिन बुद्धि से ये सब एक ये समझ रहा है हाँ, तो ना तो तो क्योंकि आंख में देख रहा है आंख के लिए विषय है लेकिन बुद्धि के लिए नहीं है क्योंकि बुद्धि में अज्ञान नहीं है अभी उसी प्रकार से तो प्रज्ञा भाषा समाधि कुछ बोलता है मतलब सब कुछ काम कर रहा है

ना काम करते रहने पर भी वो है, ज्ञानी है इसका मतलब क्या है ये इंद्रियों का व्यवहार है इसलिए इसको रखकर बोलते समय क्या बोलता है ये आप प्रकृति है मैं पुरुष ऐसा बोलता जब तत्व के बारे में बोलता है आत्मा एक ही है बोलता है। इसका मतलब क्या है आप जिसको अलग किया वो भी वो है कैसा दिखाया प्रकृति जो है

ईश्वर की शक्ति ऐसा बोल के अलग किया था अभी क्या बोल रहा है शक्ति शक्ति इसलिए वो भी ईश्वर ही है इसलिए अलग मत देखो अलग मत देखो स्पष्ट हो गया इसलिए अविद्याध्यस्त प्रपंच प्रत्याख्या ने ना उसको निराकरण करके

एक ही ब्रह्म को देखो है ना एक तत आत्मा तत्वसी ऐसा देखकर प्रपंच पर लेकर के बाद में सुनो ये ब्रह्म जो है स आत्मा हे तत्वसी श्वेत के तो, नस्वेदि विद्या स्वयमे उत्पद्यते

है ना ऐसा मैं ऐसा हूं ऐसा बोलते हैं विद्या स्वयं उत्पद्य थे आ गया स्वयं उत्पद्य थे तयाच अविद्या बाध्य इस ऐसा इस ब्रह्म को देखने के बाद बाध्य थे अविद्या तब तो इंदिरो से देखते रहने पर भी ओ उसकी दृष्टि उसकी विद्या नहीं बिगड़ता है ऐसा कुछ ब्रह्म ऐसा जानता है तथा

अविद्यास्थ सकलों नाम रूप प्रपंच स्वप्न प्रपंचवत पर है ना स्वप्न प्रपंचवत पर स्वप्न प्रपंच का दृष्टांत कैसा आता है देखो ये देखो वहां पर कैसा वहां पर आप द्वैत को देख रहे हैं मैं भाग रहा हूं ये सब कुछ है वहां पर

मैं जो है और वहां पर बाघ जो है वो सब कुछ बाकी जो है पहाड़ वगैरा सब कुछ मन ही है एक ही मन है उस समय नहीं मालूम हो रहा है लेकिन उठने का बाद मालूम रहा है अरे मई ही ऐसा दीख पड़ा इसको समझते ही डर चला जाता है

ये वो स्वप्न मतलब ही नहीं जी मैं क्या क्या क्या क्या बेकूफी कर दिया नहीं, नहीं नहीं इसका मतलब क्या है मतलब तो में मैं एक ही था ये बात हाँ एक ही था लेकिन अलग अलग दीख पड़ा युष्मद अस्मत प्रत्यु हो गया उठने के बाद युष्म अस्मत नहीं है अस्मत केवल मैं ही हूँ

इसलिए आत्मा को अभयप भी कहते हैं कि जब सब आत्मा पता पड़ गया तो फिर कोई भय रहे नहीं रहेगा अभयपद आत्मा इसलिए अभयम प्राप्त हो सी जनका। ये जनका समझ में गए इसलिए ये सूत्र सूत्रभाषा थ्री टू ट्वेंटी वन है

इसलिए अभी देखो जी, एक एक चीज पूछ सकती अलग है लोग इसको से कैसे इंटरप्रेट करते हैं क्यों वो देखो जी बहुत बहुत कल्पना किया है जिसमें मतलब हम नहीं देखते इसको इसकी चर्चा भी मैं नहीं करना चाहता मकर मतलब भी नहीं है उसमें एक जीववाद में क्या कौन सा जीव है क्या कुछ ना कुछ कल्पना करके करके करके रिखता रह, रह, है

जी वाला अनेक ही है अनेक ही है कहा है, ना? कहा है? ना कल जो कोटेशन दिया? था, तो नहीं। वहाँ पर कारिका को गड़बड़ करके समझ के कुछ ना कुछ बोलता है न मांडव की कारिका में कुछ वाक्य ऐसा आता है उसको ठीक इस प्रकार से नहीं समझकर वो गलत कल्पना किया है ऐसा हो

फिर उसको छोड़ो बाद में जब प्रश्न भाष्य में तो एक जीव ऐसा बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है है ना बाद में देखेंगे वो जब समय आता है तब देखें है ना इसलिए तात्पर्य क्या है देखो अभी अध्यास भाषा समाप्त हो रहा है तात्पर्य क्या है अध्यास भाष्य का देखो जी

युषमत अस्मत प्रत्यय है ये अस्मत प्रत्यय में जो है अध्यास है उसको रखकर ही बोल रहा है अध्यास अभी रहने वाला जीव ही होना है आत्मा नहीं हो सकता है ना क्योंकि आत्मा ही है ऐसा आपने कहा अध्यस्त हो गया होगा

मुझे क्या है मतलब समझिए लेकिन अध्यास मेरे में ही हुआ है ऐसा मैं जान सका तब अध्यास को छोड़ने के लिए मैं कोशिश करूंगा मैं आत्मा में अध्यास है तो हुआ दो मुझे क्या है मुझे मतलब नहीं है आत्मा से अध्यात्म में देश हुआ या नहीं आत्मा में अध्यास नहीं हो सकता उसको छोड़ो

उसको छोड़ो लेकिन आत्मा, महात्मा से महात्मा तो मेरे से बिल्कुल अलग है उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं है ना इसलिए वो अध्यास होता है या नहीं मुझे क्या मालूम मैं? है मतलब मैंने क्या है जब अध्यास मेरे में हुआ है ऐसा मैं समझ सका तब तो मेरे में वो स्वाभाविक रूप से ही आसक्ति आती है उसको हटाने के लिए

है ना इसलिए प्राग्ञ को लिया इसमें ओ सौलभ्य क्या है सौलभ्य मतलब नहीं है यही है क्या है पूछा मैं जानता हूं मैं जान सकता हूं मेरे में अध्यास हो रहा है ये गलत मैं ही जान सकता हूं है ना इसलिए उस अध्यास को हटाने के लिए शास्त्र जो बताता है उसके सुनने उसको सुनने के लिए मैं तैयार हो जाता हूं स्पष्ट हो गया

इसलिए यहां पर अध्यास कैसा हो रहा है मैंने दिखाया ऐसा देखा तो मैं सिर्फ ज्ञान के बारे में बोल रहा हूं अभी आत्म तत्व ही ऐसा समझने के बाद अभी बोलता हूं समाप्त प्राग्ञ जो है वो ब्रह्म है है ना वहां पर क्या है चाह ब्रह्म क्या है सत्यम ज्ञानम अनंतम है ना

अभी प्राग्ञी में देखो सत्य है या नहीं सत्य तो है वहां पर असत्य तो के रास्ता ही नहीं है क्या अपरिक्षण है या नहीं अपरिक्षण भी है ज्ञान भी है कैसा कुछ नहीं आया है ऐसा मैं जान रहा हूं ना उस समय नहीं जान रहा हूं

लेकिन उठने के बाद कम से कम मैं जानता हूं ना इसलिए उसको जानने के लिए तो वो प्रकाश होना ही है ना वो ज्ञान भी है लेकिन मैं कुछ नहीं जान रहा हूं क्यों क्यों बोला अविद्या से बोला इसलिए वो ज्ञान आच्छादित है अविद्या से है ना अभी उसको हटाने के लिए शास्त्र प्रमाण चाहिए

शास्त्र से मुझे क्या हो रहा है बोल रहा है देखो देखो जी आप उसी समय आप ब्रह्म ही है कैसा बोल सकते हैं जी पूछता है शिष्य प्रश्न पूछता है।, तो है देखो आप कुछ नहीं जाना ना क्यों नहीं जाना मैं ऐसा समझ रहा हूं उस समय बुद्धि नहीं था इसलिए मैं नहीं जान पाया

शास्त्र बताता है आपका स्टेटमेंट प्रूव करने के प्रूव करने के प्रूव देने के लिए आप नहीं कर सकते फॉलोइंग दिस स्टेटमेंट मैं बुद्धि नहीं रहा समय इसलिए मैं नहीं जान सका इस स्टेटमेंट को आप प्रूव नहीं कर सकते आपके बिलीफ है सपोज फॉलोइंग क्योंकि अध्यास से आप ऐसा बोल रहे हैं

इसलिए आप स्टेटमेंट जो कह रहे हैं यह ठीक नहीं है मैं आपको ठीक तरह से समझाता हूं श्रुति बोलते क्या बोलते हैं देखो उस समय आप ब्रह्म में एक रहा समझ तो गए ना आप जागृत काल में आप क्या समझा था मैं अलग हूं

बुद्धि अलग है आंख अलग है रूप है ये सब कुछ मेरे से अलग है उपकरणों के द्वारा ये कर्ण करके मैं अलग विशेष ज्ञान पा रहा हूं इसलिए मैं विशेष में ज्ञाता हूँ ऐसा आप रखा है लेकिन उस समय आप जिस ब्रह्म में एक हो गया और ब्रह्म क्या है मालूम है अंत करण भी हो आंख भी हो विषय भी हो

सा, कुछ कुछ भी ब्रह्म से अलग नहीं है इसलिए आपको उस समय एकत्व प्राप्त हो चुका है हरिफल एकत्व प्राप्त हो चुका है देखो आप एकत्व प्राप्त हो चुका है एकत्व प्राप्त हो होना ही तो कैसा हो सकता है जी

आप ही वो है तो हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता तो इसको आप समझ लिया आप भ्रम हो गया भाषा स्पष्ट बोल रहा है बृहदारण में उस समय अंतकरण चक्षु रूप सब कुछ अन्यत्व ग्रहण करता था आपने अभी अन्यत्व तो नहीं है

अन्य ना एक तो प्राप्त हो गया एक तो जब तो होता है तब त्रिपुटी नहीं है ज्ञाता ऐसा नहीं है इसलिए विशेष ज्ञान नहीं है <coughs> सिर्फ मैं जिसको इसको अर्थापति से मैंने बोला आपको सिर्फ प्रमाण से ले लो अर्थापति से मैं जो बोला तब तो उसको भी प्रमाण चाहिए ना प्रमाण क्या है आगे ही प्रमाण है

ना इसलिए मैं अध्यास करना मैं छोड़ दिया तब ठीक हो गया अभी तात्पर्य क्या है जगत मिथ्या भी नहीं बोलना पड़ा हमको आत्मा को ही लिया होता पहले तब अविद्याल्पित बोलना ही पड़ता है आपको क्योंकि जो अध्यस्त है वह अविद्याल्पित है

अभी प्राग्ञ को ले अभी ये छोटा जो जो है मैं जो अध्यस्त किया वो मिथ्या है बाकी तो अनु है है ना लेकिन आत्मा में ही अध्यस्त किया आत्मा को छोड़कर कुछ नहीं उसमें अध्यस्त किया अभी क्या होता है सब कुछ मिथ्या हो जाता है सब कुछ मिथ्या हो गया पूरा पूरा गड़बड़ हो गया आत्म वेदम स्वरूप का मतलब क्या है श्राद्ध भाव का मतलब क्या है ज्ञानी का व्यवहार का मतलब क्या है

आप इसको ठीक करने के लिए और कभी कभी मिथ्या बोलो कभी कभी व्यवहार सत्य बोलो कभी कभी प्रातभा सत्य बोलो कभी कभी नहीं बोलो है ना इसलिए लोग लो भटकते रहेंगे ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ ना रिगरस एक ये एक पांच जो जिसको ये एक पद का अर्थ एक बार बताया उसको कभी नहीं छोड़ा हमने

मतलब मिथ्या मतलब क्या है क्या सिद्धांत है व्यवहार सच क्या है पहले बोलो बाद में फिर एक बार मत बदलो एक डेफिनेशन देने के बाद बदलता है प्रार्थना क्या है बोलो बाद में मत बदलो उसी को रखो मिथ्या मतलब क्या है बोलो उसी को रखो

अभी मीठा बोला बाद में बारह सत्य तो बोला बाद में ये बोला बाद में स्वप्न बोला क्या है इसलिए सबको मिलजुल कर ऐसा बोलने से स्पष्ट नहीं हो रहा है समझ आ ना आपको इसलिए अध्यास भाष से अभी क्या सीखते हैं देखो अध्यास भाष से

आखिर में क्या वाक्य होता है बताया है आत्मिक व्याख्या शारीरिक में सब अभी आत्मिक दिखाना आत्मयकत्व को दिखाना है तो अभी देखो कहा से शुरू किया अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा से शुरू किया

क्या है जी आप बोल रहे हैं आप बहिष्प्रज्ञ हैं, अंत हैं, है, है प्राज्ञ है अंदर अंदर अंदर अंदर जाओ ऐसा अंदर अंदर जाकर कुछ ना कुछ आप सांख्य जैसा बोलना था आप एकदम साक्ष्य है सबको आप अलग है इतना ही बोलना था लेकिन ओ जगत से शुरू किए क्यों शुरू किया ब्रह्म के बारे में शुरू किया

ब्रह्म क्या है पूछा जन्माद्य से कहा बोला जगत को लेके आ गया अंदर अंदर आप दिखा रहे हैं हमको एकदम ऐसा तो खींच कर बाहर डाल दिया हमको डालने की जरूरत क्या है है ना सिर्फ एक सूत्र नहीं है जी ओ शायद ये डेढ़ सौ सूत्र है जगत ब्रह्म के बारे में

के है ना? इसलिए इसका मतलब ही क्या है स्पष्ट है आत्मयुष मतलब प्रत्येक गोचर ऐसा है ही नहीं लेकिन व्यवहार के लिए क्या दिखाता है वहां पर भगवदगीता में देखो भूमि रापो वो अहंकार प्रत्येक हो गया

महाबहो यह अस्मत प्रत्यु हो गया है ना? अभी इस अस्मत प्रति में अविद्या है इसलिए दोनों को करना पड़ा बाद में विचार करके मेरा अविद्या को छोड़कर मैं ये भी नहीं वो भी नहीं अब ब्रह्म ऐसा समझाना

कम भी नहीं है ये जीव होता मो भी नहीं है तो है, ना इसलिए ब्रह्म से शुरू किया है जगत से शुरू किया है थोड़ा सा हटकर हैचार्य की जो अज्ञात भाष्य है तो संबंध भाष्य अलग अलग

तो उससे उनका उपक्रम समझा जाए इंट्रोडक्शन तो क्या होता है जी ब्रह्म सूत्र का जो भाष्य तो है वो अध्यास ना अच्छा। अध्यासभाष उपोदघात है उपोधात ग्रंथ का अच्छा। भाग नहीं है

है ना लेकिन ग्रंथ से संगति को समझाता है संगति मतलब क्या है कनेक्शन है ना इसलिए कैसा वो ऐसा ऐसा वर्णन करके आखिर का वाक्य जो है वो सीधा वहां पर कनेक्शन हो रहा है आत्मिक विद्या प्रतिपत्ति व्याख्या श्या शारीरिक मीमा बोल रहा है देखो वहां पर याद रखो शारीरिक मतलब जीव है उसका करना है

वो तो क्षेत्र ही होना है इसलिए अध्यात्म क्षेत्र में ही है आत्मा में नहीं है है ना इसलिए वो कौन है समझाने के लिए श्वेत के तो बोल रहा है उपघात है यहां पर पूर्व पक्षा है उत्तर बोलो ये ये क्रम नहीं अध्ययन करने का क्रम नहीं है पूर्व पक्षा उत्तर पर सब कुछ आता है ग्रंथ में आता है

यहां पर आम लोगों को समझा रहा है समझा अभी अध्यासभाष्य प्रकार से हो गया अभी ओ ओत्रकाना है

देखो ब्रह्म सूत्र मतलब क्या है देखो शारीरिक मीमांसाही है मतलब क्या है जीव का स्वरूप को दिखाने वाला है ना जीव बोलते ही अस्मत प्रति भी है प्रति भी है है ना

ऐसा देखा तो वो दोनों साथ साथ ही रहते है जीव और जगत जीव के लिए जगत हो है है ना जीव जीवित को छोड़ा जगत का जरूरत नहीं है इसलिए हमेशा जीव प्रपंच साथ साथ रहते है। है ना

अभी क्या करना है तत्वसी इस तत्त्व को समझाना तत्वसी इसको समझाने में ये तत्व क्या है तो पूछा युष्मत अस्मत दोनों प्रत्ये से अलग है चीज ठीक हो गया

उसका संबंध युष्म से क्या है ऐसा पूछा हम आखिर में बोलेंगे कुछ नहीं है लेकिन अभी ऐसा नहीं कहेंगे मैं इस वाक्य को भी नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन लोग इतना भटक गया है इसलिए बोलना पड़ता है तो संबंध कुछ भी नहीं है लेकिन संबंध है कैसा संबंध है पूछा

ये दोनों एक ही ब्रह्म से आया है उसमें एक जीव जो है वो चिरात्मक है वो जड़ात्मक है स्पष्ट हो अभी

ओ, ये क्यों आया है पूछा देखो जीव कर्म करता है कर्मफल भोग के लिए भी चाहिए कर्म करने के लिए भी चाहिए करिष्मान करने के लिए कर्म करने के लिए भी चाहिए अभी प्रार्थ जो है उसको अनुभव करने के लिए भी चाहिए उतना ही नहीं मैं संसार से पार होना चाहता हूं मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे ऐसा जो साधक है

वो ब्रह्मतत्व को समझना है तभी उसको उससे इसे पार होगा ब्रह्म तत्व को समझने के लिए भी ये जगत चाहिए कैसा देखो मैं वो ब्रह्मतलव ईश्वर है ईश्वर का अनुग्रह के बिना मैं ईश्वर को नहीं साथ समझ सकता

है ना इसलिए मैं ईश्वर की पूजा करना ही है माला डालना ही है दीप जलाना ही है मैं कहा से लेके आऊ दीप माला सब कुछ है? है या नहीं मैं भगवान कैसा ईश्वर कैसा हमें नहीं जानता हूं इसलिए आप पर एक शालीग्राम को रखता हूँ एक लिंग को रखता हूं मिट्टी को रखता हूं एक पानी को रखता हूं कुछ भी रखता हूँ

कुछ ना कुछ चाहिए मुझे क्योंकि इसके बिना मैं भगवान के चिंतन भी नहीं कर सकता हूं तो जगत के प्रति भी कृतज्ञता भाव चाहिए तो बहुत चाहिए तो जगत को गाली देने वाला जो है वो ईश्वर को ही गाली दे रहा है क्योंकि उसे अभिन्न है क्या जी

आपके पत्नी को गाली दिया आप चुप रह सकते हैं क्या आपको अच्छा लगता है है ना इसलिए ब्रह के सहारा से ही मैं उधर जाना है इसलिए यह मैं नहीं कह रहा हूं सुर्जी कहती है रूपम रूपम प्रतिरूपो प्रतिरूपोभ प्रतिचक्षणाया बोलता

है ना उसी समय उसको भाष्य लिखते हैं भाष्यकार यदि ही नाम रूपे नु व्या तदा अस्यात्मनो निरुपाधिकम रूप प्रज्ञान न प्रतीक्षाता और नाम रूप को ही नहीं रचा तब ऐसा प्रज्ञान है ऐसा समझने को रास्ता ही नहीं है देखो जी हम अभी अविद्या में है

हम क्या समझ सकते हैं ओ इंद्रियों से हम जो पकड़ सकते हैं उसी को समझ सकते हैं इंद्रियातीत वस्तु को हम नहीं समझ सकते लेकिन भगवान की कृपा है हम उद्धार होना इसका कारण यह है उद्धार होने के लिए अपने आप को दिखाना पड़ेगा हमको कैसा दिखाना और किस प्रकार से दिखा सकता है अपने आपको

है ना अच्छा दिखाया तो दिखाया ऐसा बोलते ही उसमें दिखा कुछ नहीं है जिसमें दिखा कुछ नहीं है अपने आप को दिखाना कैसा हो सकता है असत्य रूप से ही हो सकता है और से रास्ता ही नहीं है <laughs> क्या समझ में आ रहा है देखो मेरा अर्थ है अर्थ सत्य है जी

हमेशा वही अर्थ है लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं तो क्या करना एक ही रास्ता है क्या वाणी के रूप में बोलना वाणी क्या है अन्रत है? अनु मतलब बदलती रहती है बदलती रहती है वाणी बोलते खत्म हो जाती है अभी मतलब है, है, है, है, है, है ये भी है अभी तमिल में हो सकता है हिंदी में हो सकता है कुछ भी हो सकता है क्या निश्चित रूप नहीं है

बदलता रहता है लेकिन जब तक मेरे वाणी में अर्थ को रखकर मैं बोल रहा हूं तब उसको आ, आप आपको अच्छा ही होगा उससे लेकिन आप हिंदी ना समझ समझने वाला है ऐसा रखो तब यहां पर बैठने से कुछ नहीं मालूम होगा

तब जो हिंदी नि भाषा निकलती है मेरे और से तब जो जो बैठा है इधर हिंदी कुछ नहीं समझने वाला उसका अविद्याल्पित है सिर्फ आवाज है समझ आ गया आपको सिर्फ आवाज है हा आई डिंट अंडरस्टैंड बिट यू अंग्रेजी में बोल देगा इट वॉज मियरली साउंड बोलेगा

है ना इसलिए जिसको मेयरली जगत है वो मिथ्या है जो जगत ब्रह्म से संबंध रखा है वो मोक्षदायक है व्यावहारिक सत्य है वो उसको ब्रह्म को समझते ही यह भी छूट जाता है

क्या आपको अर्थ को पकड़ने के बाद भाषा को रखते हैं थोड़ा थोड़ा सोचो रिफ्लेक्ट करो क्या मेरे ये एक बात किस आवाज से आया कौन सा ऊपर था कौन सा नीचे था ये सब कुछ याद रखते हैं आप सिर्फ अर्थ को याद रखते हैं बात को कौन याद रखता है स्पष्ट हो गया

उसी प्रकार इधर भी हमारे एमएलएम से वही करता है इलेक्शन <laughs> टाइम में हम, हमको बहुत बहुत सब कुछ हमारा उपयोग होने के बाद हमको छोड़ देता है लेके लैडर धोनी <laughs> से नाव से पार किया और नाव को नहीं उठा नहीं लेके सर नहीं जाता उसी प्रकार

इधर भी ऐसा है क्या है और बाद में इसको छोड़ देना रहा है।, है ना इसलिए वो ब्रह्मसूत्र में क्या कर रहा है जगत से शुरू करके जगत और ब्रह्म में तादात्म संबंध को बोला है याद रखो तादात्म संबंध को बोला है कार्य कारण संबंध खत्म

से तादात्म लक्षण संबंध हो पत्ते है तादात्म लक्षण संबंध तादात्मक मतलब क्या है वो उससे अलग नहीं है ये तादात्म्य है लेकिन वो उससे अलग है अन्य मैं यो है अनन्या है अलग नहीं ऐसा बोलने पर भी

कार्य से कारण आत्मत्व न तो कारण से कार्यात्मत्म जगत ब्रह्म से अलग नहीं है लेकिन ब्रह्म जगत से अलग है है ना ब्रह्म जगत से अलग है जब बोलता है तो उसका स्वरूप को दिखा रहा है जगत ब्रह्म से अलग नहीं जब बोलता है ब्रह्म को पहचानने के लिए रास्ता दिखा रहा है ब्रह्म को पहचानने के लिए रास्ता यहां से तो

ब्रह्म को जानने के बाद उसको छोड़कर समझना है ना नो नो नो नो नो नो, असिमिट्री है जगत ब्रह्म से अलग नहीं है लेकिन ब्रह्म जगत से अलग है ब्रह्म स्वभाव वो ही प्रपंच न प्रपंच स्वभाव ब्रह्मा Sorry,

जो जो आपने बोला जगत ब्रह्म से है तो शास्त्र शास्त्र और जो ब्रह्म जगत से भिन्न है वो तो शास्त्र भी नहीं हुआ बिकॉज़ यू नो दैट दैट दैट फॉर हुम इज़ इमर्जिंग और हैज़ ऑलरेडी इमर्ज डे शास्त्र आल्सो डज़ नॉट

वेदाह न शास्त्र शास्त्र में नहीं होता बाद में देखेंगे वो वो प्रश्न चौथा सूत्र में कुछ आता है देखेंगे है ना अभी क्या है इसलिए ब्रह्म सूत्र में क्या कर रहा है वो पहले अध्याय में वो पहला पाद में ही ये सब कुछ हो गया मतलब

पहला बाद में ब्रह्म का पहचान के लिए जो कुछ होना है बोल दिया बाद में ये ब्रह्म इसी नाम से दो ब्रह्म को बोला है ये ब्रह्म उपास्य ब्रह्म एक है और वो समझने का ब्रह्म अलग है वेदांत ज्ञान के लिए ब्रह्म है

निरुपाधिक उपासना के लिए स्वपाधिक सौ इसलिए पर पर कभी-कभी उपाधि के द्वारा बोलने पर भी निरुपाधिक ब्रह्म को ही समझना है क्योंकि वहां पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए है यहाँ पर विकार को उपाधि बोला है लेकिन उपाधि में मतलब नहीं है उसी को सोचना ऐसा बोला है इसलिए

पूरा पूरा दूसरा पात तीसरा पात सब कोई चौथा पात वही होता है है ना फिर एक बार जगत को वापस आता है दूसरा अध्याय नहीं वहां पर प्रभदृष्ट प्रज्ञा दृष्टान्तान है ना ओ वो पृथ्वी वही है बाद में तदन तुम्बारम्भ शब्दादिहा भी वही है

शायद प्रगतिशा प्रतिज्ञा अनु पहले अध्याय प्रे, में आ जाता है शायद देखें अन्य को दिखाया अनन्य मतलब असीमिट्रिक अन्य दिखाया बाद में दूसरा अध्याय में दूसरा तीसरा चौथा पाद में क्या है बाकी लोग क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको देखो फर्क निर्गुण ब्रह्म जो है वही कारण है जगत को ऐसा बोल रहे हैं

बोलते हैं क्या आप ही बोल रहे हैं निर्गुण निर्गुण निर्गुण ऐसा कैसा हो सकता है? हो बोल रहे है ना ऐसा होने पर भी वही है ऐसा बोलता हैं आपके सिद्धांत हरेक गलत ऐसा बोलते है, सिद्ध करता है वो पहला पाद में दूसरा पाद में तीसरा पाद में

फिर एक बार सृष्टि क्या हो कैसा हो गया है। किस प्रकार से वाह क्या आकाश सृष्टि है, है लोग बोलते हैं नहीं वाले है। लेकिन हुआ या नहीं है सृष्टि हुआ ओ मीमांसा के लोग बोलते हैं ये क्या ये जगत हमेशा ऐसा ही है सृष्टि नहीं होता ऐसा बोलता है ये ठीक है नहीं गलत है सृष्टि होता है इसका मतलब क्या है वो

तीन पाद पूरा हाद हाँ, दूसरा पाद तीसरा पाद हाँ, तीन पाद पूरा पूरा जगत ब्रह्म संबंध में कार्य कारण संबंध को ही बोल रहा है तीन पाद पूरा समझ गए ना वो चौथा पाद में जीव का शुरू करता जीव का कर्तृत्व तो कैसा आता है

वो साधना करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये दो, दो, दूसरा पद के आखिर ही आता है हाँ। वहां से जीव का भ्रम है वहां पर दूसरा पद चौथा पद में क्या है दूसरा अध्याय में है। वो कर्तवर तो सिद्ध करता है उसको करता है सब कुछ है।, तो है ना मतलब जो हम जानते हैं उसी को सिद्ध करा है

इसलिए क्या करना है इसलिए यज्ञ करो ये करो वो करो बोलता है प्रारब्ध क्या है ये सब क्या है सब कुछ बोलता है बाद में उसको स्वरूप को दिखाना हमेशा याद रखो ओ। जो न समझा है जो नहीं जानता है उसका समझाने का क्रम क्या है जो अभी समझा है उसके उसका आरम्भ से करके ही जाना है ना आपने आपको जो जानता है

उसमें गलत मत होने दो आप करता है भोकता है ठीक है इसे अच्छा करूँ करो ठीक करूं करो आप करता है बुरा किया तो बहुत बुरा हो जाता है आपको आपको ही बुरा हो जाता है मत करो कैसा समझ रहे ना <laughs> आप करता भोकता है आप जानते हैं गलत कैसा कर कैसा कर सकते हैं आपके भले ही हो है ना <laughs> इसको रख कर समझा

बाद में उसका स्वरूप दिखाने के लिए तीसरा अध्याय से शुरू कर दिया जागृत सुशुक्ति को लेकर चला गया वहां पर दिखाया देखो सुशुक्ति में क्या है आप क्या है करता है ज्ञाता है कुछ है है? सिद्ध कर लिया है ना बाद में साधना को लेकर चला गया

साधना कैसा करना अलग अलग उपासना कैसा करना ज्ञान साधना कैसा है बाद में फिर एक क्या सब कुछ आत्म ज्ञान होने के बाद क्या आपके पीछे कर्माता है या नहीं है क्या आपको ओ,

ईश्वर hmm. के साथ मिलन हो जाता है आप ईश्वरी बनते हैं या नहीं कुछ लोग बोलते हैं नहीं बनता है नहीं कुछ लोग बोलते हैं ठीक है फल के बारे में आ ना यहाँ पर पांच सौ पचपन सूत्र है चार अध्याय है और हर एक अध्याय में चार पाद है ना

और हर एक पाद में अधिकरण बोलता है अधिकरण मतलब तो एक विषय कुछ ना कुछ एक विषय को लेता है एक विषय को लेकर वो इसका करता है एक अधिकरण में कुछ अधिकरणों में एक ही सूत्र रहता है कुछ अधिकरणों में ज़्यादा सूत्र आते हैं है ना ऐसा एक सौ नाइन्टी टू वन नाइन्टी टू अधिकरण है

है ना अभी वो एक विषय को लेकर चर्चा कैसा करता है उसके बारे में बाद में की